गीता तत्वचितन वेदों का प्रयोजन श्लोक का चौथा अर्थ चौथे अर्थ में सर्वतः सप्लुत्दके तो को उपादाने का विशेषण मानकर और यावान्न अर्थ का तात्पर्य जितना प्रयोजन हो उतना लेकर यह अन्वय किया जाता है सर्वतः सप्लुत्दके तो उद्पाने यावन अर्थ ब्राह्मण से जानता अर्थ सर्वेश वेदेशु प्रथम अर्थ में सर्वतः सप्लोतोद के इस सामासिक पद को सती सप्तमी में लिया गया है जबकि यहाँ उसे उद्पाने का विशेषण माना है इस चौथे अन्वय का अर्थ यह हुआ जैसे उद्पान यानी कुआं बावली पोखर आदि जलाशय चारों ओर जल ही जल से भरे होते हैं पर उनमें से मनुष्य जितना प्रयोजन होता है उतना जल ले लेता है एक व्यक्ति जलाशय के सारे जल का उपयोग नहीं कर सकता किंतु इसीलिए संपूर्ण जल की सर भी नहीं कही जा सकती क्योंकि इस एक मनुष्य की तरह और भी सैकड़ों मनुष्य उन जलाशयों से अपना उपयोग सिद्ध करते हैं इस प्रकार सबके उपयोग में आने के कारण उन जलाशयों की प्रतिष्ठा बनी रहती है वैसे ही ब्रह्मवेदता के लिए वेद एक विस्तृत जलाशय है वेदों में योग्यता अनुसार सबके काम की चीज़ें हैं उन सब का उपयोग एक ही आदमी नहीं कर पा सकता जैसे अपना जितना प्रयोजन सिद्ध करना हो वह उतना ही अंश वेदों से ले ले और अपने को कृतकृत्य बना ले विज्ञानी ब्राह्मण अपने ज्ञान के अंश को ही उसमें से ग्रहण कर ले उसे कर्मकांड के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं कर्म को मुख्य मानने वाले मीमांसक क्या यह दावा कर सकते हैं कि वेदोक्त सारे यज्ञ एक ही व्यक्ति कर सकता है अधिकार और योग्यता के अनुसार यज्ञों की व्यवस्था हुई है सबसे पहले इष्टि करने का अधिकार दिया जाता है वह संपन्न करने पर सोम यज्ञ का अधिकार प्राप्त होता है फिर सोम में भी अनेक संस्थाएँ हैं अपनी शक्ति और अधिकार के अनुसार व्यक्ति किसी संस्था विशेष से संयुक्त होता है वेदों में बताए गए सारे कर्म एक ही व्यक्ति नहीं कर पाता उसे जितना प्रयोजन हो उतना वेदों से ग्रहण कर ले जो ज्ञान मार्गी है उसके लिए तदन अनुरूप उपदेश देते हुए वेद कहते हैं तमेवैकम जानथ आत्मानम अन्य वाचो विमुंचथ अमृत सेतु हो उसी एक आत्मा को जानो शेष सब छोड़ दो यही अमृत्व का सेतु है इसी प्रकार यम और नचकीता के वैदिक उपाख्यान में जो श्रेय और प्रेय की चर्चा कर श्रेय के ग्रहण का उपदेश दिया गया है इस प्रकार चौथी व्याख्या का तात्पर्य यह है कि वेद में सबके लिए उपयोगी बातें हैं कर्म कांडी से लेकर ब्रह्मज्ञानी तक के लिए जो जिज्ञासा अधिकारी है वह वेद रूपी ज्ञान समुद्र में ले ले इस तरह चारों ही व्याख्यानों व्याख्याओं में हमने देखा कि प्रस्तुत श्लोक का वेद की निंदा के तात्पर्य नहीं है गीता वेद विरोधी नहीं है प्रत्युत वह वेदों पर भगवान द्वारा की गई टीका है जो ईश्वर वेदों को निस्वसित करते हैं वे स्वयं उनका विरोध कैसे करेंगे ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला प्रस्तुत श्लोक में दो शब्द आए हैं विजानतः ब्राह्मणस्य यहाँ ब्राह्मण शब्द वर्ण सूचक नहीं है उसका अर्थ है ब्रह्म को जानने वाला विजानतः का अर्थ है विशेष रूप से जानने वाला अतः विजानतः ब्राह्मणस्य का अर्थ हुआ विज्ञानी ब्राह्मण का यानी विशेष रूप से ब्रह्म को जानने वाले का श्री रामकृष्ण कहते थे किसी ने दूध के संबंध में पढ़ा है या सुना है किसी ने दूध देखा है और किसी ने दूध चखा है जिसने केवल पढ़ा या सुना है वह अज्ञान के ही दायरे में आता है जिसने देखा है वह ज्ञानी है और जिसने चखा है वह विज्ञानी एक बार ज्ञानी भूल कर सकता है विज्ञानी नहीं तो ऐसा जो विज्ञानी ब्रह्मज्ञ है वह वेदों में बताए समस्त फल को प्राप्त कर लेता है अर्जुन ने जब इस प्रकार विज्ञानी ब्रह्मज्ञ का चित्रण सुना तो स्वाभाविक ही उसे इच्छा हुई कि मैं भी ब्रह्मवेदता बनूँ निर्द्वंद और आत्मवान बनूँ भगवान श्री कृष्ण उसके मनोभाव को भाप लेते हैं और कहते हैं कि अर्जुन ब्रह्मज्ञ बनने के लिए तुम मुझे पात्रता अर्जित करनी होगी और वह पात्रता तुझे कर्म छोड़ने से नहीं वरन कर्म करने से मिलेगी अगले श्लोकों में भगवान कृष्ण इस कर्म सिद्धांत का उद्घाटन करते हैं